महाभारत कर्ण पर्व एक त्रिंशोध्याय है रात्र में कौरवों की मंत्रणा धृतराष्ट के द्वारा देव की प्रबलता का प्रतिपादन संजय द्वारा धृतराष्ट पर दोषारोपण तथा कर्ण और दुर्योधन की बातचीत धृत्राष्ट्राचंद समरे को प्यात संजय निश्चय ही अर्जुन ने अपनी इच्छा से हमारे सब सैनिकों का वध किया सम्रांगण में यदि वे शस्त्र उठा लें तो यमराज भी उनके हाथ से जीवित नहीं छूट सकता पार्थिको हरद्राम एक बतर एक चक्रे निपान। अर्जुन ने अकेले ही सुभद्रा का अपहरण किया अकेले ही खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया और अकेले ही इस पृथ्वी को जीतकर संपूर्ण नरेशों को कर देने वाला बना दिया एको एक दिव्य दिव्यकार मुख किरातरूपेणत उन्होंने दिव्य धन धारण करके अकेले ही निवात कवचों का संहार कर डाला और किरात रूप धारण करके खड़े हुए महादेव जी के साथ भी अकेले ही युद्ध किया एकोर छद भरता ते नहीं के सर्वे अर्जुन ने अकेले ही के समय दुर्योधन आदि भरतवंशो की रक्षा की अकेले ही अपने पराक्रम से महादेव जी को संतुष्ट किया और उन उग्र तेजस्वी वीर ने अकेले ही विराट नगर में कौरव दल के समस्त भूमपालों को पराजित किया था पश्चात् इसलिए वे हमारे पक्ष के सैनिक या नरेश निंदनीय नहीं हैं प्रशंसा के ही पात्र हैं उन्होंने जो कुछ किया हो बताओ सूत सेना के शिविर में लौट आने के पश्चात उसमें दुर्योधन ने क्या किया संजय उच भि संजय बोले राजन कौरव सैनिक बाणों से घायल छिन्न भिन्न अवयवों से युक्त और अपने वाहनों से भ्रष्ट हो गए थे उनके कवच आयुध और वाहन नष्ट हो गए थे उनके स्वरों में दीनता थी शत्रुओं से पराजित होने के कारण वे स्वाभिमानी कौरव मन ही मन बहुत दुख पा रहे थे भगन दृष्टा हतो रघा शिविर में आने पर वे कौरव पुनः गुप्त मंत्रणा करने लगे उस समय उनकी दशा पैर से कुचले गए उन सर्पों के समान हो रही थी जिनके दांत तोड़ दिए और विष नष्ट कर दिए गए हों तर क्रोध में भरकर कर हुए सर्प के समान कर्ण ने हाथ से हाथ दबाकर आपके पुत्र की ओर देखते हुए उन कौरवीरों से इस प्रकार कहा यत्रोदी धुतिमान त संबोध्य चाप्यन यथा कालम अथो अर्जुन सावधान दृढ़ चतुर और धैर्यवान है साथ ही उन्हें समय समय पर श्रीकृष्ण भी कर्तव्य का ज्ञान कराते रहते हैं सहसाअस्त्र विसर्गेण अवयम तेना वंचिता स्वस्थम तस्य संकल्पं हंता मही पते इसीलिए उन्होंने सहसा अस्त्रों का प्रयोग करके आज हमें ठग लिया है परंतु भोपाल कल मैं उनके सारे मनसूबे को नष्ट कर दूंगा कर्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने तथास्तु कर, कर समस्त श्रेष्ठ राजाओं को विश्राम के लिए जाने की आज्ञा दी आज्ञा पाकर वे सब नरेश अपने अपने शिविरों में चले गए सुखो सिताम्रजन युद्धायूहम धर्मराजे नुर्जय प्रयत्ना गुरुमुख्यना बृहस्पत्यो सनो पते वहाँ रात भर सुख से रहे फिर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकले निकलकर उन्होंने देखा कि गुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष धर्मराज युद्धिष्ठि ने बृहस्पति और शुक्राचार्य के मत के अनुसार प्रयत्न पूर्वक अपनी सेना का दुर्जय व्यूह बना रखा है अथ प्रतीप करता रम प्रवी प्रवीरह सस्मारृतभ कर्णम दुर्योधन तदनंतर शत्रुवीरों का संहार करने वाले दुर्योधन ने शत्रुओं के विरुद्ध जो रचना में समर्थ और वृषभ के समान पुष्ट कंधों वाले प्रमुख वीर कर्ण का स्मरण किया पुरम युद्धे मरुद्ध समम बड़े कार्त बिर्ज समम विरज हे कर्णम राग योग कर्ण युद्ध में इंद्र के समान पराकमे मरुदगणों के समान बलवान तो था कार्तिरी अर्जुन के समान शक्तिशाली था राजा दुर्योधन का मन उसी की ओर गया चैव सर्वेश जैसे प्राण संकट काल में लोग अपने बंधजनों का स्मरण करते हैं उसी प्रकार समस्त सेनाओं में से केवल महाधनुर्धर सूत पुत्र कर्ण की ओर ही उनका मन गया ततो सूत प्रति राधेयम शीता ने पूछा सूत तत्पश्चात दुर्योधन ने क्या किया मूर्खों तुम लोगों का मन जो वैकर्तन कर्तन कर्ण की ओर गया था उसका क्या कारण है जैसे शीत से पीड़ित हुए प्राणी सूर्य की ओर देखते हैं क्या उसी प्रकार तुम लोग भी राधा पुत्र कर्ण की ओर देखते थे कृत्यवहारे सैनिया प्रवृत्ते चरणे पुनः कथम वैकर्तन कर्ण तत्रुद्धत संजय कथम च पांडवा सर्वि युद्ध सत्र सूतज संजय सेना को शिविर की ओर लौटाने के बाद जब रात बीती और प्रातः काल पुनः संग्राम आरंभ हुआ उस समय व्य कर्तन कर्ण ने वहां किस प्रकार युद्ध किया तथा समस्त पांडवों ने सूतपुत्र कर्ण के साथ किस प्रकार युद्ध आरंभ किया को महा तस्य मत्तो अकेला महा कर्ण महाबाह कर्णस्या विष्णु शम युति तस् शाणी घोराणि विक्रम से महात्म कर्णमाश्य संग्राम मत् दुर्योधन नृप अकेला महाबाहु कर्ण संजयों से समस्त कुंती पुत्रों को मार सकता है युद्ध में कर्ण का बाहुबल इंद्र और विष्णु के समान है उसके अस्त्र शस्त्र हैं तथा उस महामनस्वी वीर का पराक्रम भी अद्भुत है यह सब सोचकर राजा दुर्योधन संग्राम में कर्ण का सहारा ले मतवाला हो उठा था दुर्योधन तथो दृष्ट बाजित हरा क्रांतान पांडुसुतान धुप्वा चापी महारथ किन्तु उस समय पांडुपुत्र जुधिष्टि द्वारा दुर्योधन को अत्यंत पीड़ित होते और पांडुपुत्रों को पराक्रम प्रकट करते देखकर भी महारथी कर्ण ने क्या किया कर्ण मास्य संग्रामो दुर्योधन पुनः जे तुम सहते पार्थान सपुत्रान सह के सवान मूर्ख दुर्योधन संग्राम में कर्ण का आश्रय लेकर पुनः पुत्रों सहित कुंती कुमारों और श्रीकृष्णों को जीतने के लिए श्रीकृष्ण को जीतने के लिए उत्साहित हुआ था अहो बदमहदुखम जत्र पहाड़े नहा दैव ढूढ़म पराज अहो यह महान दुख की बात है कि वेघशाली वीर कर्ण भी रणभूमि में पांडवों से पार न पा सका अवश्य दैव ही सबका परम आश्रय है अहो दूत्य निष्ठे घोरा संप्रति वर्तते अहो तीव्राण दुखाचोधन्यम सोढ़ा घोराणी बहुस शल्यभूता अहो दूत क्रीड़ा का यह घोर परिणाम इस समय प्रकट हुआ है संजय आश्चर्य है कि मैंने दुर्योधन के कारण बहुत से तीव्र एवं भयंकर दुख जो काटों के समान कसक रहे हैं सहन किए हैं शोभनम चात नीतिमाते कर्णशो राजातम नाप्यनो व्रत दुर्योधन उन दिनों सपने को बड़ा नृतज्ञ मानता था तथा वेग साली वीर कर्ण भी नितज्ञ है ऐसा समझकर राजा दुर्योधन उसका भी भक्त बना रहा यद वर्तमान महायुद्धेशु सं अश्रहिता पुत्रा नित्य मेंचिता न पांडवा नम्रह कशिर निवार स्त्री मध्य तो बलवत्तरम् संजय इस प्रकार वर्तमान महान युद्धों में जो मैं प्रतिदिन ही अपने कुछ पुत्रों को मारा गया और कुछ को पराजित हुआ सुनता आ रहा हूँ इससे मुझे यह विश्वास हो गया है कि सम्रांगण में कोई भी ऐसा भी नहीं है जो पांडवों को रोक सके जैसे लोग स्त्रियों के बीच में निर्भय प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार पांडव मेरी सेना में बेखटके घुस जाते हैं अवश्य इस विषय में दैवी अत्यंत प्रबल है। संजय राजन उम्मीद अति क्रांत ये तरह त्य चिंतया चे संजय ने कहा राजल में आपने जो दूत क्रीड़ा आदि धर्म संगत कारण उपस्थित किए थे उन्हें याद तो कीजिए, जो मनुष्य बीते हुए चिंता करता है उसका तो सिद्ध तदिदम तब कार्यम तो दूर प्राप्त विधानता नया पूर्व प्राप्त प्राप्त विचार न पांडवों के राज्य के अपहरण रूपी इस कार्य में सफलता मिलनी आपके लिए दूर की बात थी यह जानते हुए भी आपने पहले इस बात का विचार नहीं किया कि यह उचित है या अनुचित है उक्तो से वचनम च विषाम राजन राजो ने तो आपसे बारम्बार कहा था कि आप युद्ध न छेड़िए किंतु प्रजानाथ आपने मोहव उनकी बात नहीं मारी तया तो पापा घोराणि समा पाण्डुसों के वर्तते घोर पार्थिवाणाम जनक्ष आपने पांडवों पर भयंकर अत्याचार किए हैं आपके ही कारण राजाओं द्वारा यह घोर नृसंहार हो रहा है तत्तिदानीम तो अतिक्रांत आश्रुतो भरत शुणु सर्व यथावृत्त घोरम वे तथ पर श्रेष्ठ वह बात तो अब बीत गई उसके लिए शोक न करें युद्ध का सारा वृत्तांत मैं उस भयंकर विनाश का वर्णन करता हूँ प्रभातायाम व्रजन तू कर्णो राजनम अभ्यत समेत च महाम अथा ब्रवी जब रात बीते और प्रातः काल हो गया तब तो महाबाहु कर्ण राजा दुर्योधन के पास आया और उससे मिलकर इस प्रकार बोला श्यामितम सवा मह निहन सती कर्ण ने कहा राजन आज मैं यशस्वी पांडव पुत्र अर्जुन के साथ संग्राम करूंगा या तो मैं ही उस वीर को मार डालूंगा या वही मेरा वध कर डालेगा बहुत ताम कार्याण तथा पाथस्य भारत नाभो नो सगमो राजम चर्जुन से भरतमंत्री नरेश मेरे तथा अर्जुन के सामने बहुत से कार्य आते गए इसलिए अब तक मेरा और उनका दैरथ युद्ध न हो सका इदम तो मे यथा प्राग्ञ तृणवाक्यम पार्थम पते अणिहत्याणे पार्थ भारत प्रधानाथ भरत नंदन मैं अपने बुद्ध के अनुसार निश्चय करके यह जो बात कह रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो आज मैं रणभूमि में अर्जुन का वध के बिना नहीं लौटूंगा हत प्रवीरे सैन्य मई चाते अभिया महाम पार्थ सक्र शि बिना हमारी इस सेना के प्रमुख वीर मारे गए हैं अतः मैं युद्ध में जब इस सेना के भीतर खड़ा होऊंगा, उस समय अर्जुन मुझे इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित जानकर अवश्य मुझ पर आक्रमण करेंगे तथा श्रेयस्करम जब चन्बोध जले आयुधानी दिव्यानाम अर्जुन से जनेश्वर जब अब जो यहाँ हित बात है उसे सुनिए मेरे तथा अर्जुन के पास भी दिव्यास्त्रों का समान बल है कायश्य मह तो भेदे लाघवे दूर पातरे सौ चास्त्र पाते नमः सम हाथी आदि के विशाल शरीर का भेदन करने पूर्वक अस्त्र चलाने दूर का लक्ष्य भेदने सुंदर रीत से युद्ध करने तथा दिव्यास्त्रों के प्रयोग में भी सभ्य अर्जुन मेरे समान नहीं है प्राणे शौर्य्रमे चापि भारत निमित्त ज्ञान योगे भारत शारीरिक बल अस्त्र विज्ञान पराक्रम तथा शत्रुओं पर विजय पाने के उपाय को ढूंढ निकालने में भी सभ्यसाची अर्जुन मेरी समानता नहीं कर सकते सर्वायुधम महामंत्रु सर्वा महामंत्र विजय नाम तनु इंद्राथम प्रिय कामेद विश्वकर्म हृ मेरे धनुष का नाम विजय है यह समस्त आयुधों में श्रेष्ठ है इसे इंद्र का प्रिय चाहने वाले विश्वकर्मा ने उन्हीं के लिए बनाया था हे नैत्य गणाजं वे सतक्रतु योषेण दैत्या तदार्गवाज प्राथंक्र परम संवत तदिव्यम भार्गवो मह्यम दैत्यों को जीता था जिसकी टंकार से दैत्यों को दसों दिशाओं के पहचानने में भ्रमण हो हो जाता भ्रम हो जाता भ्रम था उसी अपने परम प्रिय दिव्य धनुष को इंद्र ने परशुराम जी को दिया था और परशुराम जी ने वह दिव्य उत्तम धनुष मुझे दे दिया है ते जो से महाबाह अर्जुनम जय यथेन्द्र समरे सर्वान् दैत्य समागत उसी धनुष के द्वारा मैं विजय वीरों में श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन के साथ युद्ध करूँगा ठीक वैसे ही जैसे सम्रांगण में आए हुए समस्त दैत्यों के साथ इंद्र ने युद्ध किया था धनुघोरम रामदत्त गांडे वा तद विशिष ते सब त्रिष्स कृप्वी परशुराम जी का दिया हुआ वह घोर धनुष गांडी से श्रेष्ठ है यह वही धनुष है जिसके द्वारा परशुराम जी ने पृथ्वी पर 21 बार विजय पाई थी धनुष ते नजो श्याम पांडव स्वयं भृगुनंदन परशुराम ने ही मुझे उस धनुष के दिव्य कर्म बताए हैं और उसे उन्होंने मुझे अर्पित कर दिया है उसी धनुष के द्वारा मैं पांडुकुमार अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा करूँगा निहत्य समीर अर्जुन जयताम भरम दुर्योधन आदमे समरभूम में विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन का वध करके बंधु बांधवों से तुम्हें आनंदित करूँगा सपर्वत वन दीपातरा सगरा पुत्र पौत्र प्रतिष्ठा ते भविष्य त्यज पार्थिव भोपाल आज उस वीर के मारे जाने पर पर्वत वन द्वीप और समुद्रों सहित यह सारी पृथ्वी तुम्हारे पुत्र पौत्रों की परंपरा में प्रतिष्ठित हो जाएगी न शक्यम विद्यते मेहद्य तत्प्रियाम विशेषतः सम्यक धर्मा अनुरक्त सिद्धिरात्मा यहां जैसे उत्तम धर्म में अनुरक्त हुए मनस्वी पुरुष के लिए सिद्धि दुर्लभ नहीं है उसी प्रकार आज विशेषतः तुम्हारा प्रिय करने के हेतु मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है हम समरे नरेक्म थर यथाम अवश्यम तो मया वाच्यम ये नीन सिफाल गुनाथ जैसे वृक्ष अपने का आक्रमण नहीं सह सकता उसी प्रकार अर्जुन में ऐसी शक्ति नहीं है कि मेरा वेग सह सके परंतु जिस बात में मैं अर्जुन से कम हूँ वह भी मुझे अवश्य बता देना उचित है जा तुषो दिव्या तथा महेश गोविंदो ममता उनके धनुष की प्रत्यंचा दिव्य है उनके पास दो बड़े बड़े दिव्य तर्कस हैं जो कभी खाली नहीं होते तथा उनके साथ ही श्रीकृष्ण हैं ये सब मेरे पास वैसे नहीं है तस् दिव्यम धनु श्रेष्ठम गांडीव अर्जित युद्ध विजय दिव्य धनुम यदि उनके पास युद्ध में अजय श्रेष्ठ दिव्य गांडी धनुष है तो मेरे पास भी विजय नामक महान दिव्य एवं उत्तम धनुष मौजूद है तत्रहम अकुषा तेन पार्थिव न चाप्यधिको वीर पाण्डवि राजन धनुष की दृष्टि से तो मैं ही अर्जुन से बढ़ा चढ़ा हूँ परंतु वीर पांडुक मार अर्जुन जिसके कारण मुझसे बढ़ जाते हैं वह भी सुन लो रश्मि ग्राहार सर्वलोक नमस्कृत अग्निदिव्यो रत कांचन भूषण सर्वलोक कुलनंदन उनके घोड़ों की राज संभालते हैं। वीर उनके पास अग्नि का दिया हुआ स्वर्ण सुवर्णभूषित दिव्य रथ है जिसे किसी प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता उनके घोड़े भी मन के समान वेगशाली है उनका तेजस्वी दिव्य है जिसके ऊपर सबको आश्चर्य में डालने वाला बैठा रहता है कृष्ण जगत सृष्टा है वे अर्जुन के उथ की रक्षा करते हैं इन्हीं वस्तुओं से हीन होकर मैं पांडव पुत्र अर्जुन से युद्ध की इच्छा रखता हूँ अयम तो शल्य स्मित शोभन सारथ्यम यदि मे कुया ध्रुवस्थे विजयो भवे अवश्य ही ये युद्ध में शोभा पाने वाले राजा शल्य श्रीकृष्ण के समान है यदि ये मेरे सारथी का कार्य कर सके तो तुम्हारी विजय निश्चित है तत्में सारथिशल्यो भव शुक पर पर नाराचन गार्धपत्र शकटा वहंत मे शत्रुओं से सुगमता पूर्वक जीते न जा सकने वाले राजा शल्य मेरे सार्थी हो जाएं और बहुत से छकड़े मेरे पास छो से युक्त नाराज पहुंचाते रहे पश्चात सततमे वह भरत राजेंद्र भरत श्रेष्ठ उत्तम घोड़ो से जीते हुए अच्छे अच्छे रथ सदा मेरे पीछे चलते रहे एव अभ्यधिक पार्था भविष्या शल्योंप्यभ्यधिक कृष्णा अर्जुना चाप्यह ऐसी व्यवस्था होने पर मैं गुणों में पार्थ से बढ़ जाऊंगा शल्य भी श्री कृष्ण से बड़े चढ़े हैं और मैं भी अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ यहाद वेदासह परी रहा तथा तो शल्यो विजादी ते अयनम महारत शत्रुवीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण अष्टविद्या के रहस्य को जिस प्रकार जानते हैं उसी प्रकार महारथी समूह नाहबल में मद्राज शल्य की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है उसी प्रकार अष्ट विद्या में, में मेरे समान कोई भी धनुर्धर नहीं है तथा भविष्य रो विज्ञान में भी सल्य के समान कोई नहीं है सल्य के सारथी होने पर मेरा यह रथ अर्जुन के रथ से बढ़ जाएगा एवं कृत रथ रथस्थम गुण्यधिको अर्जुना भवे जय चालुण समुदया देवा अपि स्वाह स्वाह ऐसी व्यवस्था कर लेने पर जब मैं रथ में बैठूंगा उस समय सभी गुणों द्वारा अर्जुन से बढ़ जाऊंगा कुरुश्रेष्ठ फिर तो मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य जीत लूंगा इंद्र से संपूर्ण देवता भी मेरा सामना नहीं कर सकेंगे महाराज तयक्षा परम तप त्याध युओं को संताप देने वाले महाराज मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा यही व्यवस्था हो जाए मेरा यह मनोरथ पूर्ण किया जाए अब आप लोगों का यह समय व्यर्थ नहीं बीतना चाहिए एवं कृत कृतम सायम सर्व काम भविष्य तथो दक्षत संग्रामे यद करी श्या भारत सर... सर्वथा पांडवान संकेजय से वही समागत ऐसा करने पर मेरी संपूर्ण इच्छाओं के अनुसार सहायता संपन्न हो जाएगी भारत उस समय में संग्राम में जो कुछ करूंगा उसे तुम स्वयं देख लोगे युद्धस्थल में आए हुए समस्त पांडवों को निश्चय ही मैं सब प्रकार से जीत लूंगा नहीं मेरी समरे सत्ता समुद्या तुम सुराह सुरा, सुरा। राजन ररे में देवता और असुर भी मेरा सामना नहीं कर सकते फिर मनुष्य योग में उत्पन्न हुए पांडव तो कर ही कैसे सकते हैं संजय उवाच एव मुक्तस्तव सुत कर्णे नाहवशोपिना संपूज्य सम्रहिष्टात्मा तथो राधेय अब्रवी संजय कहते राजन युद्ध में शोभा पाने वाले कर्ण के ऐसा कहने पर आपके पुत्र दुर्योधन का मन प्रसन्न हो गया फिर उसने राधा पुत्र कर्ण का पूर्णतः सम्मान करके उससे कहा दुर्योधन एवमे तत्करे श्यामी यथा तम कर्ण मनथे सोपा संग रथा सायुगे दुर्योधन बोला कर्ण जैसा तुम ठीक समझते हो उसी के अनुसार यह सारा कार्य मैं करूंगा। युद्ध स्थल में अनेक तर्कों से भरे हुए बहुत से अस्वयुक्त रथ तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे श्याम कर्ण वयम वर्वे पार्थिवा कई छकड़े तुम्हारे पास गिद्ध के पाकों से युक्त नाराज पहुंचाए जाए करेंगे कर्ण हम लोग तथा समस्त भोपाल गण तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे संजय उवाच एव मुक्त महाराज तव तो पुत्र प्रतापवान्गम्य द्रविद्राजा मद्रराज इदम वचह संजय कहते हैं महाराज ऐसा कहकर आपके प्रतापी पुत्र राजा दुर्योधन ने मद्रास के पास जाकर इस प्रकार कहा हित्रे महाभारते कर्ण परम कर्ण दुर्योधन संवाद ऐ एक इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और दुर्योधन का संवाद विषयक इकतीसवां अध्याय पूरा हुआ